कर देखो जैसे मछली चंचल होती इस प्रकार था था चंचल मधुप निकर मधुप निकर मन मधुर मदुप, मधुकों का समूह ये भी उनकी जो है मधु समूह केश जो है काले केश उनकी तुलना जो है जैसे कि मतलब मधुप हो उनका निकर हो कोकिला प्रवीणा वाणी कैसी सुंदर है जैसे कोयन बोलती हो इस प्रकार की सुंदर वाणी है ये सब उनके सब गुण वर्णन करने के लिए उनके उदाहरण भिन्न भिन्न ये सब उदाहरण है सभी है। इनके दे दे करके उनको सम, समानता बता बता करके उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं ऐसी कुंड के समान सुंदर स्वरूप दानिंग माने अनार की तरह से जिनकी की बात दामिनी बिजली की जैसे चमकने वाले जैसे जिनकी की है। हस्ती है जैसे जो बीजी चमकती हो इस प्रकार कमल सरद शशि शरद जो के कमल के समान सुंदर हाथ हैं, कमल के समान सुंदर पैर हैं, कमल के समान सुंदर मुख ऐसे करके करते हैं शस्त्र उदाहरण देते हैं चंद्रमा के जैसा मुख है पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा है ऐसे उदाहरण आई अहि भाविनी सट की भागिनी सट की भावनी है ना सरपणी सरपणी के समान छोटी शरीर के जो बाघ है ऊपर सिर के ऊपर रखे हुए जितने बाघ है वो तो सांप के खन तरह है और उनकी चोटी जो बनी हुई है वो सरसापणी के समान बात सर के ऊपर एक सांप लगाया गया है भी सुंदर है सांप से भी तुलना बढ़ रही है समानता दिखाई पास, पा, पास जो है का पास के समान ऐसी करके मनोज कामदेव के समान धनुष धनु के समान भंगो की आदि का तुलना हंसा हंस के समान गति और गज, गति के समान गति हरी सिंह के समान कटी के हरी निज सुन प्रशंसा ये अपनी सब अपनी प्रशंसा सुनते विभिन्न अंगों के ऊपर से नीचे तक जितने भी अंग है उनको सब की तुलना इस प्रकार श्रीफल श्री फल माने कहलाता दे श्रीफल कनक कदर कनक स्वर्ण है कदल केला है तो इनके समान केले के समान जिसे की हाथ पैरों की तुलना दी जाती है तो केले से बदली दी जाती है तुन्ण तुन्ण तो कदल हर शाही ये सब प्रसन्न होते हैं सब सुन सुन करके मान्य अतल जब तक तुलना होती है अरे साहब क्या आता है धनुष क्या सुंदर होगा जैसी के भगवान सुंदर है अरे कमल अरे चंद्रमा में तो सैकड़ों दुर्गुण है और देखो मुख कैसा सुंदर है चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है प्रसन्न भरवा वंचित हो देख करके करें हमारी दुकू की तीन सुंदरता के सामने तो ऐसे करके ये है कभी लोग पहले जो यह प्रशंसा करते हैं इनकी सबकी हीनता बताते हैं इनकी हिंता बता करके औ, और सीताजी के अंगों का तुलना की चंद्रमा के साथ में वहां पर और फिर दिखा दिए कि चंद्रमा मतलब बहुत हैं और सीता जी के मुख से इनका तब दोष हो दुर्गुण है अरे तो तुम्हें चंद्रमा के साथ सीता जी के मुख की तुमने तुलना कर दी चंद्रमा तो कितने दोष है सैकड़ों दोष है उसमें बीच में कालि है घटता है बढ़ता है और सीता जी में ऐसा और तो सीता जी का कम चंद्रमा जैसा है लेकिन दोस्त तो इसमें कोई नहीं उस प्रकार के तो अगर ऐसे करके जहाँ तुलना करते हैं तो यहाँ एक उपमा एक उपमेय है, है तो उपमेय को कम उपमा उपमान को कम दिखा करके और उपमेय को ज्यादा दिखा करके इस प्रकार से जो है वो हो उनकी जो है प्रशंसा की जाती तो वही तुलसी राशी दिखाते हुए देखो अभी तक तो यह होता रहा की उपमान की निंदा होती रही लेकिन ये जितनी भी उपमान है ये समय प्रसन्न है कि आप हमसे ज्यादा सुंदर कोई दिखाई दीजिएगा और हमारी कोई निंदा नहीं करेगा इसलिए सब प्रसन्न सुनिफल कनक कदल हर्षाही में सकुज मन माही सुनी रान की तो तुम आजू हर्ष सकल आए सारे जन राजू तुम सीता तुम तुम्हारे जाने पर आज ये सब बहुत प्रसन्न है हर्ष सकल जिनकी नाम अभी गिनारा ये सब प्रसन्न है जन राजू ऐसे प्रसन्न जैसे इनको राज्य मिल गया हो बड़े खुश तो कहते सही जाते अनक तो, ही। तो कहते कि ये प्रसन्न है तो तुमको ईषा नहीं लगती तुमको अनख नहीं लगती तुम्हें तो अनख लगना चाहिए और प्रकट हो जाओ कहे तो हम कहा गए हम तो यहां पर हैं तो ये सब संकुचित हो जाएंगे फिर इसलिए तुम फिर प्रकट हो जाए उनके सामने ऐसे करके कहते हैं ये, तो ये तो तिम सही जाते अनक तो भी प्रिया भी प्रकट तो ऐसे कैसे ना ही इसलिए तुम जल्दी से प्रकट करनी होगा कि कहां छिपी कहां हो यही खोज थे बिलपत स्वामी बस ये ये है उनका भगवान राम का ये हो गया रोना धोना अब अब आप उसे ये तुलना पहले बार को बताया था कि सीता जी ने भी बिलात किया और भगवान राम ने किया तो सीता जी ने जो तो थोड़ी देर किया तो उसमें चार, चार पांच लाइने कुछ थी अब देखो भगवान राम जी दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस दस लाइनों में सीता जी ने पांच लाइनों तो में ब्लाप किया तो भगवान राम ने दस लाइनों में ब्लाप किया हनुमान जी जब जा जाएंगे तो जी के पास तो सीता जी बहुत दुखी होंगे कि भगवान राम हमारी याद ही नहीं करते तो हनुमान कहते हैं अरे माता क्या बताए आपको जितना दुख है यहाँ पर भगवान श्री राम जी के वियोग के कारण से तब तो भगवान को राम को आपसे दुगना दुख अब देख लो दोगना दुखा भी नहीं अब इसके बाद में कहते हैं यही भी दुख भी बिलपत स्वामी इस प्रकार सीता जी को खोज करते हुए मिलाप करते हुए भगवान वो बन में बीच में वहां घूम रहे हैं मनो महाव्य रही अतिकमी ऐसा नाटक थोड़ा मनों को करना पड़ता है अरे कहना चाहिए कि भगवान इस प्रकार के हो लेकिन मनो के मन मानो लेकिन ये साथ में है नहीं मनों का ये भी तो होता है कि एक्चुअली है नहीं इतनी दुखी लेकिन दुखी होने तो का नाटक कर रहे हैं मनो महाअ्य जैसे कोई भौव्य रही हो उस प्रकार अतिकमी अधिकां व्यक्ति होगा वो इसको बहुत ज्यादा ग्रह दुख होगा और कोई भगवान कोई काम छोड़े छोड़ो उस प्रकार लेकिन नाटक फिर भी किया पूर्ण काम राम सुखरासी इसको याद रखो है ये सब कथा कहने में भी न भूल ना कि भगवान नाम से तो गिर काम है अरे कहते ये याद रखो की पूर्ण काम राम सुखरासी भगवान को तो कमना कोई नहीं है बिल्कुल पूर्ण काम संतुष्ट उनको कोई कामना है ही नहीं और राम है राम है वो सर्व्यापी है अनंत है सबके हो बात करने वाले हैं आनंद स्वरूप है, है सुख राशि है उनको तो सुख है सुख सुख की राश ही मन उनको दुख कहाँ वहाँ प्रवेश कर सकता है आनंद सिंधु है वो तो लेकिन बस मनुष्य चरित्र कर अज अविनाशी वो तो मनुष्य का चरित्र कर रहे ऐसे अज अविनाशी जैसे कि यज्ञ है अज और अविनाशी माने अज मने जिनका कभी जन्म नहीं होता फिर भी उन्होंने अवतार लिया जन्म लिया और अविनाशी कभी की मृत्यु नहीं होती विनाश नहीं होता ऐसे जो अनादियंत परमात्मा है उसे और ये अवतार लेकर के मनुष्य की तरह से आचरण करता है मनुष्य विचरित्र कर वो मनुष्य का चरित्र करते हम देखे जो लोग भगवान के अवतार को नहीं मानने वाले हैं और भगवान अवतार देते हैं तो उनमें बहुत से दोस्त दिखाई देते हैं तो असल में तुलसीदास के रामायण पढ़ते तो कहीं और कहीं बच्चों की किताबों में नहीं भगवान की कथा का लिखी रहती है वहां पर उसमें कहीं पढ़ भगवान नाम में अवतार लिया फिर उस प्रकार के बन में निकाल दिए गए उनके बन में गए और फिर सीता जी का हर हुआ रावण को मारा बस वो बच्चों वाली किताब की कथा तो पढ़े रहेंगे वो और उसके बाद उससे उस पर फिर तमाम शंका उनके मन में होंगी भगवान राम थे तो सीता जी कारण कैसे हो गया वो जान क्यों नहीं पाए और क्यों रोए और फिर कैसे हुआ कैसे, कैसे हुआ तो राम शंका के मन में बच्चों की तरह आएंगी लेकिन अगर वो तो तुलसीदास की रामायण पढ़ है पने, तो तुलसीदास तो ने को साफ कर दिया न मां संयन करते के पूर्ण काम राम सुखरासी मनुष्य चरित कर अज अविनाशी ये तो उनकी एक्टिंग जो एक्टिंग को जानते ही नहीं वो जानते जो कुछ होता है एक्चुअल होता है एक्टिंग एक्टिंग कुछ नहीं होती है। तो ऐसे लोग इसको समझ नहीं सकते ये तो भगवान राम के अवतार लेते हैं तो उनको इस प्रकार के मन चरित्र कर मानि चरित्र कर रहे हैं। इसी बीच में भगवान जब लक्ष्मण जी समझा थे लक्ष्मण समझाए बहु भाती और पूछे चले लता तरफ आती तो लक्ष्मण जी ने यह कह दिया तो देखो आप इतने ब्याको लोराये थे नहीं नहीं। देखो ये नहीं। और सीता जी कौन थे सती तो तो तो जी थी सती जीतनी से बैठी हुई थी लक्ष्मण जी ने बिता लिया के देव आप सत्य सिकाई थी थे तब अनुरा के पास गए और जाकर के लक्ष्मण जी की बात लक्ष्मण जी को देख करके सच्च रह गए जब हनमान गए और उनके चरणम प्रणाम किया लक्ष्मण जी भी समझ गए तब जब तक पास गए तब लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया अरे ये सती है ये सीता जी नहीं है सीता का रूप बनाए बैठी हुई है परीक्षा देने के लिए तो मैंने मिली नहीं सीता जी लेकिन सती जी लक्ष्मण बोले ही कि देखो सीता तो तो? लेकिन फिर अब देखते हैं कि आगे जैसे ही भगवान आगे बढ़े थे को दूर स्थान था ही नहीं इनका जतायु का स्थान और तो जहाँ जतायु से रावण का युद्ध हुआ था, वो बहुत दूर का स्थान नहीं था वहां तक पहुंच गए उसी तरफ तो आगे परागी पति देखा तो उसी समय जो उन्होंने आगे पराग भगवान में देखा अरे तो जताई की क्या कसा हो गई तो कटे जताई सुंदर चरण जी ने देखा और उस समय जताई जो भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहा था उनका ध्यान कर रहा था सभी छूटने को था मरण काल उसका था उस समय वो पड़ा पड़ा टि पंखों से फपार हाथ पड़े तो भगवान उसके पास अब तुरंत बदल गई सरकार रसे करोड़ इसलिए जो है वो है भगवान की एक्टिंग भी बदल गई तो सरोज सर पर शिव कृपा रघुवीर कृपा सिंध भगवान श्री राम जी ने उसके सुख पर अपना कर फैला रखा मेरे राम छवि तो वो भी बेहोश जैसा बड़ा हुआ जब सर के ऊपर हाथ छुआ तो उसने आंखें दी और देखा रे भगवान श्री राम जी परम मनोहर सुंदर स्वरूप भगवान श्री राम जी का सामने खड़ा हुआ है निरख राम छवि धाम और मुख और विगत भई सभी पीर जहाँ आनंद सिंध भगवान को देखा और सब अपनी पीड़ा भूल गई मरते समय शरीर छूटने की और शरीर के पंखन कटने की जो पीड़ा कष्ट थी वो सब बुला गया भगवान राम को देखकर करके उसके मन पसंद हो गया तर्थ हो गए उसके निपटर भगवान राम के लिए। देख अब देखो भगवान राम ने हो, हो उसको गीतराज के ऊपर कैसी भगवान ने कृपा की और गीरराज को कैसा आनंद प्राप्त हुआ भगवान को प्राप्त करके और वर्णन करते हैं सबुक गीत वचन भरी भीरा सनौ राम भंजन भवीरा सन यति की नहीं सुता लीनी गए नक सुतारिश गुसाई बिलपति अतिरली कीभुराख प्राण चलन चाहते राम ना ताता मुख मुसकाय कही तेता मृत मुखयावा मुकुट होती सोमम लोचन गोचर आगे राखंडी नाथ कई खांगे राखंडी नाथ ही सोले जल भरी नयन कहइ रघुराई राखंडी रघुराई बात कर्म निजते गति पाई बात कर्म निजते परितभाषा जउने के हे मन माही बात कर्म निजते हे मन माही दिन का हो जगत दूर लगे कछु नाही बात कर्म निजते जानो तजे ताप जा, जा उमन त्मप पूरण कामा सीता हरण कात जनी कहू पिता सन जाए जौ में राम सुकुल सहित कही दशान में आय दीजे, दीजे तब कह गी वचन अपरस में मानो भगवान ने पूछा की तुमको ये क्या हो गया तुम्हारे पंखन की कैसे कट गए सबसे गिदाज जताई ने भगवान से कहा धई धारण करके किस नाम भंजन भव पीरा भी का हरण करने वाले हे भगवान श्री राम जी सुनो भावंजन क्या है ये मैंने ये जताई के भी सामने ये समस्या प्रसन्न था कि अगर जो हमने अब तक अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जिस संसार की रचना कर रखी है और कर्मजाल में हम फंस रहे हैं उससे अब आप छुटकारा कराने वाले हो तो कम से कम जो वो हो अब हमारा उद्धा हो जाए ये प्रार्थना भी उसमें है तो ये कहता है कि सुनो राम भंजन भवीरा भाव का भंजन करने वाला भीर मन डर भाई भाव का मन संसार तो नाथ दशा नीनी तो कहते हैं कि हे नाथ ये तो हमारी दशा जो है, है आप क्या पूछते हो कि रावण हमारी दशा है मैंने तो रावण से युद्ध करना पड़ा तो उसने ही सब पाठ कर दिए हमारे साथ सुतार ही फल जनक सुधार लेनी और वही दुष्ट जो है सीताजी का हरण कर लिया गया है तो ये भी और यही बता दिया कि ले दक्षिण दिश गए गुसा ये भी बता दिया कि वो इधर से लेकर दक्षिण दुषाली तरफ जा रहा था ले जा करके तो भगवान को मालूम ही था को मालूम था कि लंका है ब्राह्मण जो है वो लंका में रहता है और तो दक्षिण तो दिशा की तरफ गया है तो इसके माने लंका ही में ले गया है सीता जी को तो गए दक्षिण दिशा गयी गुस्साई बिलकत अधिकवी की नाही और वो सीता जी जो है विलाप करते हुए चली जा रही थी कुर्मी एक पक्षी होता है कुर्ज पक्षी भी कहते हैं तो वो जो है ऐसे बोलता है जैसा रो इसलिए उसकी रोने वाली की तुलना उसी पक्षी से करते हैं तो कहते ना प्रभु राणा और हमने तो आपके अभी तक तो हमारा शरीर छूट भी गया होता लेकिन हम आपके दर्शन की प्रतीक्षा में क्या भगवान आते होंगे भगवान आते होंगे ऐसे सोचते हुए ये शरीर बने रखे शरीर में और चलन चाहते निधाना और ये भी कहा शरीर छोड़ करके हम चलना चाहते है अब देखो उसने जटाई में ये नहीं, नहीं कहा कि जी को बचाने के लिए मैंने रावण से बड़ा युद्ध किया अहंकार से कैसे बचा जाता है अब तो सीखना हो कि से कैसे बचते हैं? अब उसने बताओ किसने बड़े ऐसा काम किया था कि उसको अहंकार बहुत होना चाहिए था अब जिस जिसने की सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए प्राणी दे दिए समझौ तो उसने मारा वो और मर रहा है तो इससे बड़े अहंकार की बात क्या हो सकती है और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए अहंकार हो, तो और और हो सकता है और फिर रावण ने फिर मैंने ऐसा किया फिर सीता जी को उठा कर यहाँ रखा और फिर मैंने उन्हें ऐसा किया और फिर हमने रावण को फिर मैंने बहुत छोटे कर दिया और फिर बहुत मैंने उसे मारा और फिर रावण ने फिर मुझको ऐसे किया ये सब उसको है वो हो अपनी करनी मुखे अपन तो ऐसे करके ये नहीं करता वो तो बार बार ये अपनी करनी बार बार अपने मुख से कहे बार बार अपने मुख से कहे ऐसे करके युद्धराज ने नहीं किया उन्होंने बस इतना संकेत करिए कि दसानंद नहीं दशा की तो मना हो गया अपनी ही बात में कि मैंने रावण से शुद्ध करना पड़ा इसीलिए उसने पंखे काट दिए भगवान ने पूछा तो बता दिया कि उसके से ऐसा हो गया सीता जी की दुख बाकी सीताजी विस्तार से बतानी थी कि सीता जी रोती हुई मिलाप करती हुई चली गई दक्षिणी के विशाल तरफ इस प्रकार और बिल पता दी कुरी की नहीं वो बात बताने की मुख्य थी उसने बता दी उनको और अपने आप अब चलने के लिए भगवान से कहने लगा कि बस प्राण हमारे आपका दर्शन चाहते थे आप आ गए मैंने इसमें यह भी संकेत है कि बस अब जो है चलना चाहते अब कृपाधाना धान अब ज्यादा शरीर में ही प्राण शरीर में नहीं रह सकते तो अब तो चलना चाहते है मैंने शरीर छूटने दो तो उसको इस प्रकार कहने कहनेगवान राम कहते तो राम कहा तन राउ अरे तुम इतनी क्यों और अब भगवान ने अपनी ऐश्वर्यता बना दी नाटक वाटक गए भूत अब उसके सामने रावण उसके सामने जटाई के सामने कहने लगे की भगवान राम कहते हैं कि तन राख ताता हे ताप तुम अपने शरीर को रखो तरी को छोड़ने की कोई नहीं है हम अभी अभी भगवान राम जहां पंख पकड़ करके उसकी चिपका दें तो वो चिपक जाएंगे फिर वैसे हो जाएंगे घाव उसके हाथ फेर दें सद्भाव ठीक हो जाएंगे भगवान ने कहा कि सब घाव और सब ठीक किए है जाते हैं और तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाता है तुम स्वस्थ हो जाओ और तुम सभी प्राण छोड़ने की जरूरत नहीं है तो अपनी मन शक्ति भगवान ने भी प्रकट कर दी कि तुम प्रकार से कर लिया राम तम था तमरा कवता था मुख मुस्काय कहीं कही बात लेकिन जटायु क्या कहता है मुस्कुरा करके जटायु कहता है ये मुस्कराने के तात्पर्य कि देखो कैसा सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है शरीर छोड़ने का और अगर शरीर रखने के लिए आप कह रहे हो उसके माने ये सिद्ध हो जाएगा फिर कि सही से हमें ज्यादा प्रीति है आपसे प्रीत नहीं है हुँ? तो शरीर में हमारी वंचमात्री प्रीत है नहीं छूटता चर्चा है हाँ, और देखा जरक जटाई ये हा इससे सिद्ध होता है रावण की कथन से अरे वैसे ही बहुत वृद्ध अब कोई वृद्ध पुरुष अब जिसका शरीर छूटने को आ गया हो तो वृद्ध पुरुष वैसे शरीर नहीं रखना चाहता कहता खत्म हो शरीर और दूसरे फिर भगवान आ जाए उस समय और उनके सामने शरीर छूट रहा हो तो आप कौन चाहेगा कि शरीर में छूटे अब उस समय भगवान का एक शरीर बना रखो तो आप शरीर को बना रखने से फायदा क्या इसलिए वो कहता मुख्य शिकायत कही कही बाता जाकर नाम कि वो आज हमारे सामने मुख्या हो जिसका के मरते समय नाम भी इसका किया जाता है तो अधमुत अधम लोग भी जो है वो मुक्त हो जाते हैं अब वो गीता वाला सिद्धांत उपनिषदों वाला इसमें भी देखा पंचदशी में भी उदाहरण दिए थे उन्होंने कागले को जिस समय व्यक्ति की अंत में जिस प्रकार की मति होती है उसी प्रकार उसकी गति हो जाती है तो अब उसमें जिस समय की अंत में अगर भगवान राम आ जाते हैं तो इसके माने उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है भगवान राम का स्मान आ जाता है बुद्धि को भगवान नाम की तरफ परमात्मा की तरफ ब्रह्म की तरफ आत्मा की तरफ ध्यान जाता है तो शरीर उठता उसके बाद तदरूप उसकी गति हो जाती है तो वही सिद्धांत को यहाँ पर तुलसी राशि बताते हैं गीता के सिद्धांतों को जगह जगह इस प्रकार वो सिद्धांत सिद्धांत का वहां गीता में और यहाँ सिद्धांत अब जटाई जताई लागू हो रहा है यहाँ पर जाकर नाम मरत मुख आवा कहती है कि अधन व्यक्ति भी मुक्त हो जाए अगर मरते समय भगवान का नाम भी आ जाए स्मरण आ जाए उनका ध्यान आ जाए तो और भी बड़ी बात नाम की बात तो अंतिम बात कहते हैं हाँ, कि अगर नाम तक आ जाए मुख में तो ही मुक्त तो हो जाए और भगवान का स्वरूप ही याद आ जाए तो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए उनकी तो, तो सो मन लोचन गोचर आगे वे भगवान जिनका की नाम की महिमा ये है वो हमारे सामने नेत्रों के सामने समय खड़े हुए कहते हैं राख देह नाथ कही खांगे नाथ अब हम जो शरीर रखे तो कई खागे मन किस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर को रखे अब मैंने अब क्या बच के गया है इन जो सही शरीर से हमें करना है वो काम पूरा रह गया हो तो उसके लिए शरीर बना रखे सारा जीवन जी गया वृद्धावस्था आई गया आपके इस समय शरीर छोड़ते समय आप सामने है ही है तो अब शरीर रखने की क्या उपयोगिता है इसके माने भगवान नाम के कहने को सही रखो तुम तो, उसने स्वीकार नहीं किया अब जब शरीर रखना स्वीकार नहीं किया भगवान को फिर उसको गति नहीं पड़ेगी आप शरीर नहीं कुछ तो है तो आपको कुछ ना कुछ, नहीं कुछ नहीं तो भगवान को करना पड़ेगा कितनगा जलभारी निकाएंगे गोराई अब भगवान के नेत्रों में जल है वो कुछ सीता जी के आज है। है? भगवान राम के नेत्रों में जल भारी आया जताई की दशा दे करके और से कहने लगे कि ताप कर्म पाई कि हे तुमने ये गति जो जो है वो आगे भगवान बताते हैं कि ये गति तुमने अपने प्राप्त की तब देखो पाई कहाता रहता है कि कोई कहे कि देखो ये जतायु तो बिल्कुल अधन था मानस अच्छी था और दूसरे जानवरों को जो है वो मार मार के खाता था पक्षियों को या मरे हुए प्राणियों को खाता था अब ऐसा अधम पक्षी उसको मुक्ति कैसे हो गई तो ये बताते हैं कि मुक्ति कैसे होगी उसकी भगवान कहते हैं कि देखो तात कर्म निजी कहेंगे तो ताई तुम्हारे कर्म में कोई दोष नहीं शास्त्र ये भी कहता है कि जो व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म बनता हो अब जैसे जतायु हुए या ये एक वृद्ध है तो वृद्धि का तो धर्म ही है कि जहां कहीं मरे पड़े हों तो वहां जाए खाये धर्म है उसका। वो उसका यह नहीं कि वो दुष्कर्म वो उसका धर्म है कि उसको खाए क्यों खाए उसका जीवन चलेगा उनके मांस को सरे मांस को खा करके और दूसरे उधर जो वो उस मांस को इस प्रकार से सदुपयोग हो गया उसके पशु की और उसके काम उत्पन्न होने वाला जो पॉल्यूशन था वो दूर हो गया तो जब पल्यूशन दूर हुआ तो वो उपकार हुआ जिस में अगर किसी पशु के मरे पशु को जाता है तो वो समाज के ऊपर उपकार करता है हा? इसलिए तुमने बहुत परोपकार का कार्य सारे जीवन करते रहे हो तुम और अब भी किया तुमने तो सिद्धांत क्या बनता है कि परहित बस जिनके मनमानी तुमने कहा जग दुर्लभ कछ ये भगवान के बच्चे हैं देखो तुलसीदास की कोई बहुत बात सुनिश्चित करके कहना चाहते हैं और पाठक पढ़ने वाले सुनेंगे देखो तो भगवान ने ये बात कही भगवान ने ये बात कही तो भगवान की बात बड़ी ही महत्वपूर्ण तो बात होगी भगवान का कहना ये कि भगवान तो गति, सब गति तो देते ही भगवान लेकिन देते हैं कर्मानुसार बेटी के जैसे कर्म होते हैं तद तो अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है और उसी प्रकार का उसको अंतिम समय में शरण शनि चो, छोड़ते समय वैसा ही उसको स्मरण भी आता है और वैसे ही उसे गति भी प्राप्ति होती है तो सिद्धांत ये कहते हैं कि देखो जी सूत्र ये जीवन का होना चाहिए कि परहित बस जिनके मन में ही उनके जीवन में सदा ही परोपकार की भावना रहे सदा ये ध्यान रखें कि हम किसका क्या हित कर सकते हैं वैसे संसारी व्यक्तियों की क्या प्रवृत्ति है जो मोह में पड़े हुए हैं संसार में बंद हैं अज्ञान में पड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि तो दुनिया चाहे मरे लेकिन हमारा काम बने और सब दुनिया हमारी ही सहायता करे ये तो दुनियादी लोगों की बात है अधम व्यक्तियों को इस प्रकार लेकिन यदि अध्यात्म सीखे परमात्मा सीखे तो उसका काम ये अपने को तो जाए भूल जो कुछ उसका जीवन का कर्तव्य कर्म है वो इसलिए है कि अन्य लोगों का कल्याण कैसे हो उनका हित कैसे हो चाहे उनकी सांसारिक शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं या उनकी पूर्ति हो उसको ध्यान में धरे और चाहे आध्यात्मिक रूप से धर्म का मार्ग बतावे आध्यात्मिक शिक्षा दे लोगों के दुख किसी प्रकार से दूर हो, इस प्रकार से उनके लिए सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहे मैं जब पहले मन में सोचता रहेगा तो करे बैगा पढ़े तो बस जिनके मन जिनके मन में तो पढ़े बसा हुआ ये ए, ए, कि सबका संसार में हित हो सबका सर्वे भवन तो के सुख ना हो सर्वे संत नारायण सवेरे उठकर रोज बोल लिया तो हो जाए परेत बस मन मांग अरे पढ़े माने जब मन में ये आवे तो कुछ करो धरो आगे भी ये बात है कि उसी प्रकार का दूसरे लोगों के हित कल्याण के लिए कुछ करना भी चाहिए तो तेने कहू चल दुर्लभ कस ऐसे व्यक्तियों के संसार में कुछ दुर्लभ नहीं अब व्यक्ति को लगता उठता ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप अपनी वो नहीं करेंगे दूसरों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो मेरा क्या होगा मेरा जो कुछ है वो भी सब नष्ट हो जाएगा कब तो चला जाएगा मेरे पास क्या बचेगा मेरा जीवन कैसे चलेगा ये मस्कानी बुद्धि है अज्ञानी व्यक्तियों की बात है भगवान का कहना ये है कि तुम अपने आप को भूल जाओ अपने आप को तुम तो मिटा दो अपना अहंकार छोड़ दो अपनी कोई कामना न रखो अपना ना कोई स्वार्थ रखो सोचो यही कि समाज दर में सब आस पास सब सुखी रहें सबको सम्मान प्राप्त हो सबका उद्धार हो इस बात में लगो तो देखो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि फिर कोई कमी नहीं रहेगी न शारी भौतिक रूप से न आध्यात्मिक रूप से जिनका जगह दुर्लभ कैसे न उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है भौतिक स्वर्गी प्राप्त होगा यश कीर्ति भी प्राप्त होगी स्वर्ग प्राप्त होगी भी आएगा ज्ञान भी प्राप्त होगा विज्ञान भी प्राप्त होगा परमात्मा भी प्राप्त होगा मैंने कुछ दुर्लभ नहीं ये, ये चौपाई आई पंक्ति राम रामचरित मानस में से जो बहुत गिन चली हुई सतपंच चौपाई बनाई जाती है उनमें से एक है आगे अंत में देखेंगे रामायण समाप्त होने लगी तुलसीदास तो जी कहते हैं अरे इसकी कोई सात पांच भी अगर रामानंद की पड़ लेगा तो उसका उसका उद्धार हो जाएगा सतपंच चौपाई सात पांच चौपाइयों में भी इसकी रेल उसकी गिनती है चौपाई तो तन तधिपात जाह ममधाम तो कहते हैं कि अब तुम जो वो हो अब शरीर अपना छोड़ो और जाओ हमारे धाम को पहुंचो तुम वहां पर जाओगे और दिनों का आत्म पूर्ण काम और भगवान कहते हैं कि बस अब जिस एक निद्धांत करो बार बार कहते रहते हैं जिस व्यक्ति को कुछ कामना नहीं उसे भगवान क्या देंगे और अगर कामना ही नहीं किसी को तो जिसको कामना नहीं मुक्ति देंगे अपना धाम देंगे बस वो तुम्हें तो मिलना भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और जब तक किसी की कामना है संसार की तो भगवान उसकी कामना भी पूरी कर रहे अगर उसको कामना होती बना रहे तो उसको शरीर प्राप्त हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन शरीर की भी कामना नहीं है तो भगवान क्या दे तो देव का तुम पूर्ण कामा तुम तो पूर्ण काम हो जब शरीर तक भी तुम्हें कामना नहीं उसकी तो तुम शरीर के सुख लिए और क्या कामना करोगे तुम इसलिए तुम जो है धाम की लेकिन कहते हैं कि सीताहरण कहे हो पिता पितासन जाए मैंने महाराज पर सब भी तुमको मिलेंगे आ, पता <स्थाँगे> तो अगर वो पूछने लगें कि तुम अभी से आ रहे हो तो तुम्हें कहना था हाँ मृत लोग से आ रहे हैं तुम्हें पता है वहाँ पर राम जी का क्या हाल है आ, तो कहना कि हाँ हा, हाल चाल ठीक है बंद है यह सब कहना लेकिन ये न बता देना कि वहाँ सीता जी का हरण हो गया है तो वो वहां तो, तो स्वर्ग में भी दुखी होंगे वैसे ही दुख करते करते सभी छूटा और स्वर्ग में जहाँ बात कर रहे हैं वहां पर भी दुखी होंगे तो अब उनको दुख, दुख मत देना उनको जाकर के ये मत कहना लेकिन ये समाचार सीता जी का हरण करने के लिए रावण भी पहुंचेगा वही शीघ्र ही वो अपने मुँह से कहेगा तब ठीक रहेगा तो रावण जब कहेगा तो ये भी कहेगा कि सीताजी का मैंने उनका हरण कर लिया था तो वो पूछेंगे फिर क्या हुआ तुम तो यहाँ आ गए कहते फिर ये हुआ उन्होंने तो उन्होंने अब तो उसके कारण हमको पड़ा सीता फिर मिल गई तब तो बात पूरी हो जाएगी तो पूरी बात जब तो तो उनको सुनने को मिलेगी तो दोनों जो दो सब हो जाएंगे उनको सीता आता जन कहे पितासन जाए और जो मैं राम तो कुल सहित कही दशा में आए रावण आकर कहीं आ करके इस प्रकार भगवान राम ने उसको कह करके अब वो शरीर जीव कैसे शरीर छोड़ता है देखो ये बात है सब जगह बहुत जगह बार बार तुलसी राशन नहीं कही कोई बात कही कहीं कोई बात कहीं कही, कही है। अब जीव जब शरीर छोड़ता है तो कैसे शरीर छोड़ता है और कैसे जाता है ये सब बात भी जो वो उसका वर्णन करते हैं तो आगे वो फिर ग्रंथ जो शरीर छोड़ता है तब तो भगवत रूप धारण कर लेता है हरि रूप विष्णु रूप धारण करके जाता है उसका वर्णना मत कर लेता नान्य